इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात हम छोड़ के मनाओ रंगरेली और मान लो जो कहेगी टिकेली हम छोड़ के मनाओ रंगरेली और मान लो जो कहेगी टिकेली जीना उसका जीना है जो हंसते गाते जिले जुल्फों की घनघोर घटा में नैन के सागर पीले जीना उसका जीना है जो हंसते गाते जिले जुल्फों की घनघोर घटा में नैन के सागर पीले जो करना है आज है कर लो कल को किसने देखा आए है रंगीन बहारे लेकर दिल रंगीले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 हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार देखिए आपको याद होगा मैंने पिछले हफ्ते आपसे मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है इसके बारे में बात की थी तो साहब मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि मुझे खुशी अपने परिवार और संबंधों से मिलती है अपने दिन प्रतिदिन के अचीवमेंट से मिलती है अपने दिन प्रतिदिन के स्वस्थ रहने से मिलती है और जो मैं करना चाहता हूं, यानी कि जो मेरी हॉबीज़ या इंटरेस्ट जो भी है उससे खुशी मिलती है और हमारे कुछ लोगों को मुझको नहीं मिलती खैर मगर हमारे कुछ लोगों को स्पिरिचुअल चीज़ों से या धार्मिक चीज़ों से खुशी मिलती है मेरे को मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया था मगर मैं ये कर रहा हूँ कि मैं आज ऑडियो बुक रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने रामायण रिकॉर्ड कर दी है रामचरितमानस रिकॉर्ड कर दिया रामायण मतलब वाल्मीकि रामायण के दोनों भाग वो रिकॉर्ड कर दिए हैं रामचरितमानस रिकॉर्ड कर दिया है गीता रिकॉर्ड कर दिया है भागवत पुराण रिकॉर्ड कर दिया है और आजकल महाभारत पे लगा हुआ हूँ और महाभारत के साथ में एक कल्याण किताब आती है कल्याण का एक पुराण अंक है जिसमें कि अठारहों पुराणों का सार संक्षेप है तो उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं और एक साईं बाबा क्या साईं सच्चरित्र वो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये रिकॉर्ड तो कर रहा हूं मगर ऐसा नहीं कि मुझे इसको करने में मजा आता है मैं ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं कि शायद हमारे कोई धार्मिक मित्र इसको सुनना चाहे तो साहब उनको मैं इसका ये भेज सकता हूँ अगर जो आप में से कोई इसको चाहे सुनना तो साहब आपको मुझसे बताना पड़ेगा और मैं इसको पेन ड्राइव पर आपको भेज सकता हूँ हालांकि पेन ड्राइव तो आपका ही होगा तो ये हाँ ये बता दूँ कि ये जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना ये हिंदी में करता हूँ मतलब उसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है वो करता हूँ मैं तुलसी रामायण तुलसी दास ने जो अवधि में लिखा है वो नहीं पढ़ता चलिए साहब तो अब हम वापस आ जाते हैं अपनी खुशियों पर यानी कि जो मुद्दे मैंने नहीं कवर किए थे देखिए मुझे अब मैंने आपसे कहा ना कि मुझे खुशी किससे मिलती है मुझे खुशी इस बात से मिलती है कि मैं अपना उधार चुकता कर पाता अब साहब ये उधार क्या हुआ ये उधार हुआ कि जो मुझे समाज से मिला मैं बहुत जमाने से ये हमारे क्या बोलते हैं उसको हमारे यहाँ क्या होता है यार सी एस आर शायद सी एस आर ही है ना वो बोलते हैं कि जब आपने समाज से जो लिया वो समाज को वापस कर दीजिए एज ए कारपोरेट तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको एक नाम दिया हुआ है तो मैं अपनी ही एक इंडिविजुअल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा आई एस आर है आई एस आर क्या है कि मुझे समाज से जो कुछ मिला मैं चाहता हूं कि मैं वो दे दूं देखिए उधार के बारे में एक बात मेरे मन में बहुत पक्की है कि भैया उधार किसी का भी रखना नहीं है और अगर जो आपको उधार नहीं रखना है तो आपको चुकता करना होगा अच्छा भैया अब सवाल ये है कि या तो आप उधार ले करके रखी कि भाई मैं इतना आपसे उधार लिया और मैं इसको चुकता कर रहा हूं या ऐसा कर दीजिए कि जो आप देना चाहे देते जाइए अच्छा जितना आपके ऊपर उधार होगा उसमें से कट जाएगा नेट हो जाएगा तो हो सकता है कि आपका कुछ कर्जा समाज पर रह जाए तो यह बड़ी अच्छी हालत होगी अब आप पूछेंगे अच्छी हालत क्यों होगी अरे भैया थोड़ा बहुत धर्म कर्म तो हम भी मानते हैं यह अच्छी बात इसलिए होगी कि ये हमारे जो हमने समाज को जो दिया है ना वो पुण्य कहलाएगा आप समझे इस बात को पाप और पुण्य वो यानी कि जो सामाजिकता में जो चीज गलत है वो पाप है और जो चीज सही है वो पुण्य है तो अगर मैंने सही कुछ करके दे दिया तो सब मैंने एक अपना क्रेडिट खड़ा कर दिया और ये पुण्य जो है ये मुझे अगर इस जन्म में नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं अगले जन्म में कभी मिल जाएगा नहीं मैं ऐसे नहीं चाहता कि मैं जैसे दे रहा हूँ वैसे मुझे मिले क्योंकि मैं भाई साहब ब्लाइंड लोगों के लिए काम करता हूँ तो मैं ये थोड़ी चाहता हूं कि अगले जन्म ना ना ना ना हो, हो, तो हो गया मेरा तो, तो मेरे चांदी हो गई बच गया ना हिंदुस्तान से तो हो सकता है अमेरिका में हो जाए नहीं अमेरिका में भी अगर जो मान लीजिए कि मुझे उन्होंने कहीं पता चला कि एक किसी ब्लैक वो रोड साइड के यहाँ पैदा कर दिया वो नहीं चलेगा अगर ब्लैक ही पैदा करना है तो कम से कम रैप आर्टिस्ट बना के पैदा कर दे तो मुझे मेरा तो पुण्य वहीं पूरा हो जाएगा तो साहब ये देखिए मैं समाज को देने के लिए यानी कि सोसाइटी को देने के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करता हूं इसमें मुझे अच्छा लगता है मुझे खुशी मिलती और सच बताएं आपको कि कभी ना कभी तो मुझे खाली टाइम में यानी कि मैं जब रिलैक्स कर रहा होता हूँ ना मैं तब भी ये काम कर देता और उसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि मेरे लिए वही रिलैक्सेशन हो जाता है अच्छा अब सब एक और चीज़ से भी मुझे खुशी मिलती है और वो है कि मुझे कुछ नया सीखने से खुशी अब आपको बताएं साहब नया सीखना क्या चीज़ होती है नया सीखना यह होता है कि जो काम मुझे नहीं आता है मैं उसको सीखने की कोशिश करता हूं और उसको सीखने में मुझे बहुत मजा आता है मतलब मुझे जो कहते हैं ना रियल हैप्पीनेस वो मिलती है अब इस ये मैं कैसे करता हूं? ये आपको बताता हूं। देखिए ये ट्रिक इसके लिए ट्रिक ये है कि आपसे अगर कोई आदमी कहे कि भाई साहब आप ये करना जानते हैं मेरा कहना यह है कि आप जानते हो या ना जानते हो कह दीजिए हा जानते हैं अब अगला तो समझेगा कि आप जानते हैं अब आपके पास क्या मौका है कि आप आपके पास एक टाइम बाउंड चीज हो गई यानी कि वो आपको टेस्ट करेगा आपसे पूछेगा कि भैया आप ये जानते हैं तो यह करके दिखाइए तो अब आपके ऊपर एक ये बंधन हो गया कि साहब आप वो काम करें तो अगर आपने वो काम करना है तो आपको उसके लिए जो जरूरी स्किल है वो सीखनी पड़ेगी जैसे आपको मसलन उदाहरण के लिए बताता हूँ हमारे घर में हम लोग देखिए मैं मतलब ये तो नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा बनाता हूँ मगर मैं कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया कुकिंग बहुत बढ़िया करता हूँ कुछ चीज़ें मैं बहुत उमदा बनाता हूँ तो मगर आपको ये बता दो कि मैंने उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लिया मगर उसकी शुरुआत कैसे की उसकी शुरुआत ऐसे की कि कभी पत्नी या कोई उसको बनाने जा रहा था तो हमने कहा कि अरे हम इससे अच्छा बना सकते तो साहब बस इमिडिएटली हो गया चैलेंज कि बनाओ अब साहब हम बनाने चले भैया जब हम बनाने चले तब हमें सीखना पड़ा सही बात है कि पहली बार में थोड़ा गड़बड़ाया पूरा सही नहीं बना मगर धीरे धीरे करके हम एक्सपर्ट हो गए जैसे आपको उदाहरण के लिए बताते हम साहब अभी हाल फिलहाल में अमेरिका गए थे तो वहाँ अमेरिका में हमारी बेटी जो है वो सलाद खाती यानी उसका लंच में सलाद होता है हम भी भैया अपना वजन कम करने चक्कर में बोल दिया कि हाँ साहब हम भी सलाद खाएं अब साहब सलाद खाना शुरू हो गया तो अब ये हुआ कि भैया सलाद में क्या पड़ता है हमें क्या मालूम था क्या पड़ता है तो हम पहले उससे पूछा उससे कहा यार जो है वो डाल दो अब यार जो है वो डाल दो हम क्या मतलब कहाँ से घास पत्ता ढूंढ के ले आए जो डाल दें हम साहब ये ढूँढने लगे तो अब हमें तो यही मालूम था कि भाई सलाद में खीरा प्याज टमाटर पड़ता है मगर अब अमेरिका तो अमेरिका वहाँ पता चला खीरा प्याज प्याज तो नहीं पड़ता है सलाद में वहाँ पर खीरा पड़ता है टमाटर पड़ता है उसके बाद वो तरह तरह के वो क्या अरे यार वो लाल पीले और हरे शिमला मिर्च पड़ते हैं और भी तरह तरह के मिर्चें वहाँ मिलते हैं वो शिमला मिर्च टाइप के कुछ लंबे कुछ छोटे ऐसे मिर्चें मिलते हैं फिर वहाँ पे एक छोटी गाजर मिलती है वो था भाई साहब हम उनको काटने लगे और जब हम उनको काटने लगे तो हमको ये लगा कि यार इसको काटने के भी कई तरीके हो सकते हैं और अब हमें यह भी समझ में आया कि इसमें कुछ और चीज़ें भी डाली जा सकती है मसलन थोड़ा बीन्द डाल सकते हैं थोड़ा बॉयल्ड दाल डाल सकते हैं वगैरह वगैरह ये सब हमने उसमें डाला और साहब वो सलाद जो था वो हमारा बड़ा सुपरहिट टाइप का सलाद हो गया तो अब देखिए ये क्या था ये नतीजा था लर्निंग का अरे अभी यार हमारे जैसे आदमी तो ये लर्निंग करते हैं जो पढ़े लिखे आदमी होते हैं वो बढ़िया मतलब बढ़िया पढ़ाई करते हैं हमारे गुरु जी हैं एक वो तरह तरह के मतलब वो साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं हमारे एकाध मित्र थे जो अब बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं जैसे हमारे जेटली साहब करके हमारे मित्र थे तो जेटली साहब जो थे वो भैया फिजिक्स पढ़ा करते थे और उनको आ, स्पेस वाले उस पर बड़ा इंटरेस्ट था तो वो उसकी बातें करते थे तो साहब ये एक खुशी की बात है और आपको एक बात और बता दें हम इतना सब भाषण आपको दे रहे हैं हमको एक और चीज़ की जिसे कहते हैं ना खुशी या संतोष है वो ये है कि साहब फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये एक्चुअली ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है आपके खुशी के साधन में देखिए मेरा एक बहुत सिंपल सी बात है कि आपको पैसा क्यों चाहिए तो अब पैसे की डेफिनेशन पर आइए कि भैया पैसा जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो इसका मतलब आप पैसा दे करके कुछ लेना चाहते हो यही तो है ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज तभी तो उसकी जरूरत पड़ेगी तो अब सवाल यह है कि आप कुछ चाहते हैं लेना चाहते हैं तो अगर जो हम चाहते ही नहीं कुछ तो अगर आप चाहते नहीं तो आपको किसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत नहीं और अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत नहीं है तो बात ही खत्म हो गई तो मतलब पैसे से आपको कोई खुशी मिलने का चांस ही नहीं है भाई अगर आपको पैसा खर्चना ही नहीं है तो आप क्या चीज के लिए पैसा कमा रहे हैं क्या पैसा पैसा पैसा करने का है? तो अब सवाल यह है कि मैं, मैं अपने बारे में यह बता सकता हूं कि मुझे चूंकि कुछ भी नया चाहिए नहीं तो इसलिए मुझे जितना भी पैसा मिलता है मेरे लिए बहुत है अगर खाने पीने का सामान खरीदने में मेरे को कुछ पैसा लगता है आई एम हैप्पी। तो अब ये देखिए साहब, यहाँ पर खुशियों के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत है इन चीजों में आपको खुशियां मिल सकती है मैं अपने बारे में बता रहा हूँ <coughs> मगर सवाल यह है कि यह खुशी कितनी देर के लिए होगी यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आपको आज जो खुशी देखिए जैसे भूख है तो भूख जो है वो कितनी देर के लिए होगी कितनी देर लगेगी जैसे आपके आपको अभी भूख लगी और आपने खाना खा लिया तो साहब अगर आपने कुछ खा लिया तो आपकी भूख खत्म हो गई मगर प्रकृति ऐसा चक्र चलाती है कि थोड़ी दिनों के बाद थोड़ी देर के बाद चाहे कुछ घंटे के बाद या एक दिन के बाद आपको फिर भूख लगेगी उसी तरह से सवाल इस खुशी का भी है कि भाई मुझे अभी खुशी मिली अब ये खुशी कितनी देर तक बनी रहेगी और मतलब इसका इसका लाइफ कितना है तो मुझे लगता है साहब कि खुशी की भी एक लाइफ साइकिल होती है और एक इकोनॉमिक्स का टर्म है ना तो उसके हिसाब से अगर आप देखिए तो जो आपको पहली खुशी मिलती है वो खुशी थोड़ी देर के बाद क्या छोटी हो जाती है साहब मुझे नहीं लगता है ऐसा कि खुशी के मामले में ये खुशी का कम हो जाना देखिए खुशी के मामले में ये एक जो इकोनॉमिक्स का टर्म है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो नहीं चलता है यानी कि खुशी आपको मेरे हिसाब से खुशी की कोई मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती जाती आपको अभी जो खुशी मिली है मान लीजिए दस यूनिट मिली तो आप खुश हो जाएंगे साहब दस यूनिट खुश हो जाएंगे फिर आपको दूसरी खुशी मिली तो अब अगर जो दूसरी खुशी भी दस यूनिट मिलेगी तो आपको उससे भी उतनी ही खुशी होगी ये एक मतलब मेरा कहना यह है कि खुशी जो है उसकी कोई ऐसा नहीं है कि वो कम होती जाएगी हाँ ये बात अलबत् है आज उस खुशी से आप जितने खुश हो रहे हैं कल आप शायद उतने खुश नहीं होंगे मगर अगर आप उन मोमेंट्स को रिलिव करेंगे तो आपको फिर से खुशी मिलेगी आप खुश होंगे अब सब यहां पर एक एक और मुद्दा मेरे दिमाग में आया जो कि मैंने अपनी पत्नी के साथ में जब इसकी चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने अपनी खुशी की बात की। मगर क्या वही खुशियां महिलाओं की खुशी में भी शामिल है यानी कि महिलाओं को भी उसी चीज से खुशी मिलती है निका साहब अब ये तो हम बता नहीं सकते तो उनसे चर्चा करने पर मुझको ये पता चला कि महिलाओं के लिए इमोशनल खुशियां जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं उनका कहना है कि उनको अगर जो इफ दे आर कंसीडर्ड वैल्यू यानी कि अगर उनको लगता है कि उनका महत्व दी जा रही है तो उनको खुशी होती है जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि देखिए हम अगर जो मतलब महिलाओं के साथ नॉर्मली ये होता है ना कि वो अपना एक परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में आती है कहते हैं कि हम अपना एक परिवार छोड़ के जब दूसरे परिवार में आते हैं और अगर वहाँ पर हमें अच्छा इमोशनल सपोर्ट मिलता है वी आर वैल्यूड ए पर्सन तो हमें बहुत खुशी मिलती है तो यार महिलाओं के लिए इसका मतलब ये खुशी का एक नया फैक्टर हुआ अच्छा दूसरी खुशी उनके लिए क्या है उनके हिसाब से उनके अपने जीवन के कुछ गोल्स हैं गोल्स तो हम सभी के हैं हमारे भी गोल्स हैं उनके भी अपने गोल्स हैं उनका कहना ये है कि हम जब अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करते हैं अब पर्सनल गोल भी देखिए डे दे टू डे डिफर करता है हमारी पत्नी ने बताया कि अगर वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उस पार्टी में उन्होंने सोचा कि मैं चार चीज़ें बनाऊंगी और जो चार चीज़ें उन्होंने बनाई और उसको सबने पसंद किया तो शी सेज कि दिस इज माय पर्सनल फुलफिल्म <coughs> मैंने शायद आपको बताया होगा कि मेरी पत्नी को गाने का बहुत शौक है तो ऑब्वियसली साहब अगर किसी आदमी को ललित कला का शौक है तो उसका ये एक शौक ये भी है कि उसकी ललित कला पब्लिसाइज हो यानी कि लोग सुने तो साहब हमारी पत्नी वो भी करती है कि अपने गाने को सुनाने का भी प्रयास करती है तो उसने बहुत से प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन कर रखे हैं जहाँ पर कि वो अपना गाना मतलब दे भेजती है प्रतिदिन तो ये जो ये जो पर्सनल फुलफिलमेंट है ये भी एक खुशी के लिए महिलाओं के लिए आदमियों के लिए भी है ऐसा नहीं है मगर महिलाओं के लिए भी ये एक बहुत बड़ा खुशी का कारण अच्छा उनको एक खुशी यहां से भी मिलती है कि वो ये कहती है साहब मुझे अगर जो लोगों का सपोर्ट मिल जाता है तो आई एम वेरी हैप्पी अच्छा ये एक ऐसी खुशी है जिसका हमने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था देखिए सपोर्ट क्या होता है सपोर्ट उनका कहना ये है कि सपोर्ट ये होता है कि मेरा परिवार मेरे को सपोर्ट कर रहा यानी कि मैं जो भी कर रही हूँ उसमें दे आर सपोर्टिंग बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं यहाँ तो मैं फिर वही गाने का ही एग्जांपल ले रहा हूँ उनका कहना है कि अगर आप लोग आप लोग मतलब मैं और हमारे बच्चे जो हैं वो लोग अगर जो उनको गाने को सपोर्ट करते हैं तो शिफिल्स है यार ये अपने आप में एक बड़ी बात है ठीक है उन्होंने कहा सर ये भी बात सही है और इसके बाद तो साहब एक आपको व्हाट्सएप ही ज्ञान के बारे में बता देता हूँ कि किसी ने मुझसे कहा था वो एक व्हाट्सएप वाला मैसेज था कि किसी भी महिला को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है तब मिलती है जब वो वो काम कर सकती है जो वो चाहती तो अब साहब ये भी एक बात है तो यहाँ पर मैंने इनको ये देखा कि इनका कहना ये है कि भैया अगर मुझे अपने काम में और अपनी अपने पसंद के काम में इसमें यानी घर का जो घरेलू काम जो वो करती है उसमें और जो उनकी पसंद का काम है है उसमें अगर बैलेंस हो जाता है, तो शी वेरी है। तो वेरी ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि मतलब उनकी खुशी में ये इमोशन देखिए अब यहाँ पर मैंने जब अपनी पत्नी से बात किया खुशी के बारे में तो उन्होंने जो बातें कही उसमें मैंने पाया कि जहाँ तक मैं अपनी खुशी को सारी फिजिकल चीज़ों में ढूंढ रहा था वो अपनी सारी खुशी को इमोशनल चीज़ों में ढूंढ रही थी और ढूँढती हैं मतलब ऐसा उन्होंने बताने का प्रयास किया क्योंकि उनके हिसाब से उनको खुशी तब मिलती है जब अपनी नज़रों में वो ऊपर उठती अब अपनी नज़रों में ऊपर उठना ये एक बहुत ही मतलब बहुत ही एसोटेरिक बात है और एसोटेरिक इसलिए कि ये पॉजिटिव सेल्फ इमेज जो है ये हम लोग बहुत जगहों पर बहुत से लेवल्स पर इसकी बात करते हैं मगर ये बातें जो हैं वो यहाँ पर आके इन्होंने एक कॉन्क्रीट शेप लिया और कॉन्क्रीट शेप ये लिया कि जब उनको एक इमोशनल कॉन्फिडेंस मिल गया और उनको लगने लगा कि आई आई एम एम कंफर्टेबल विद भी मैं हूं, मैं इसी में खुश हूं। बस अब पर जो है उनका खुशी जो है वो इमोशनल लेवल पर आ गई एक छोटी सी बात मैं आपको ये बता दू कि मेरे हिसाब से ये तो अब ये सब उनके हिसाब से था मेरे हिसाब से महिलाओं को खुशी इस बात से और भी ज़्यादा देखिए बुरा मत मानिएगा जो भी महिलाएं इसको सुन रही हो वो बुरा ना माने मगर मैं ये कहूँगा कि उनको खुशी अपने सामाजिक कनेक्शन से बहुत मिलती है जैसे उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि हमारी पत्नी जो है वो इस बात से बहुत खुश रहती है कि उसके इतने सारे मित्र इतने सारे शुभ मैं तो कहता हूँ कि सब मित्र नहीं है सब शुभचिंतक नहीं है मगर वो उनको शुभचिंतक और मित्र मानती है संबंधों को उसने फैला रखा है मतलब अगर जो उसको आप, आप, आप आपको क्या बताऊँ मैं धीरे से बता रहा हूँ यहाँ पर मगर अब क्या करूँ सब सुनेंगे तो वो भी मेरा ये कार्यक्रम तो बुरा भी मानेंगी मगर चलिए मैं कह देता हूँ ट्रेन की यात्रा में मिले हुए लोगों के अगर जो उन्होंने नंबर बचा के रख लिए हैं भाई साहब वो उनसे भी संपर्क बनाए हुए हैं और आपको बता दूँ कि उनसे उनकी दुआ सलाम बातचीत होती है हालांकि व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए ही होती है मगर वो कभी कभार मुझे बता देती है कि अरे वो मध्य प्रदेश वाली जो महिला मिली थी ना वो जिनका इलाज यहां पर हुआ था जिनके लिए हम लोग वो कुछ उनका पेपर कलेक्ट करने हॉस्पिटल गए थे वो आजकल अमेरिका गई साहब लीजिए मैं मुझको याद भी नहीं कि वो महिला कौन थी मगर उनको ना सिर्फ वो महिला याद है बल्कि उनके जीवन की थोड़ी मोड़ी कहानी भी याद है और उनको ये भी मालूम है कि वो अमेरिका गई हुई है तो साहब ठीक है खुशी है तो साहब अब बस खुशी के बारे में मैं सवाल यह है कि वॉट मेक्स यू हैप्पी जब मैंने इस विषय पर विचार करना शुरू किया तो मुझे इतने सारे विचार आए मेरे दिमाग में और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में उनको साझा करूं। साहब दो एपिसोड हो गए थोड़ा लंबा हो गई बात हमारी तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने ध्यान से मेरी बात सुनी है और अगले हफ्ते फिर कुछ नई बात लेकर के हम लोग सामने आएंगे तब तक के लिए आपने जो अपना समय दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार जो भी होगा हम देखेंगे हमसे क्यों घबराएं इस दुनिया के बाग में लाखों पंछी आए जाएं जो भी होगा हम देखेंगे हमसे क्यों घबराएं इस दुनिया के बाग में लाखों पंछी आए जाएं ऐश के बंदो ऐश करो तुम छोड़ो ये खामोशी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 हर मान लो जो कहे की